अथर्वदीय मांडूक्य उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय प्रकरण का अष्टादश्लोक विचार कर रहे थे अद्वैत परमा ही द्वैत न द्वैत परमार्थ तो अद्वैत है और अद्वैत ही जो दिखता है वो तो अद्वैत का विवर्तमात्र है परिणाम नहीं है विवर्थ विवर्त अर्थात दिखता है केवल नहीं है वास्तव जैसे रज्जु में सर्प और तेषा तेसाम अर्थात द्वैतवादी ना उभय उभयथा द्वैत उनका परमार्थ के आभार उनका सब द्वैत ही द्वैत है तथा तो उनका कि पारमार्थिक ऐसा कुछ पदार्थ उनका नहीं है तेन अयम न विरुद्धते उनका उभयथा द्वैत क्यों है क्या वो भ्रांत है तत्व को तो ठीक से वो लोग अनुभव नहीं करते हैं तेन तेना भ्रांतवाथ अयम न विरुद्धते उनका दर्शन दर्शन भ्रांतिदर्शन दर्शन और सम्यक दर्शन ये दोनों में कभी विरोध नहीं होगा टीका में नाम द्वैती च अपरमा एव व्यवहार गोचरी भूत द्वैत को मानने वाले परमार्थत्व न च द्वैतम एवं व्यवहार गोचरी उनको सर्वदा द्वैत ही दिखता है परमार्थ हो अथवा अपरमार्थ हो द्वैतों का परमार्थ क्या है कहते हैं कि जो व्यावहारिक है और उनका अपरमार्थ को नहीं कहते जो प्रतिभाषिक है क्योंकि उनका और एक तो अलग ऐसे परमार्थिक जैसे वैदांति मानते हैं व्यवहारिक से ऊंचे सत्ता वाला ऐसा उनका नहीं है परमार्थत्व अपरमार्थत्व च द्वैतम एवं व्यवहार गोचरी भूतम गोचरीभूत व्यवहार का विषय उनका द्वैत ही है त्रतिपन्न द्वैतवन मिथ्या एवं स्थिति न न द्वैते विरोधः न्वैतेन अद्वैत विरोध तच्च तच अर्थात वो जो व्यवहार विषय जो द्वैत है वो संप्रतिपन्न संप्रतिपन्न हो गया स्वप्न तो स्वप्न जैसा सभी लोग इसको तच्च क्या आठ नंबर नवटिपणी परम दैत मिथ्याद्रपन्न शुक्तिप्यावत्त परमार्थत्व अभिमत द्वैतम परमार्थ अर्थात वो मिथ्या है द्वैतत्वात्थ संप्रतिपन्न इति द्वैतवत्ति अनुमान यह वेदित शुक्तिरूप स्वप्न कुछ भी दे टीका दिया तच संप्रतिपन्न द्वैतवत्त संप्रतिपन्न अर्थात जिसमें उभयवादी ये मिथ्या एकमत है बोल करके एक मत है संप्रतिपन्न उसको कहा जाता है और दूसरा होता है अभिमतम जिसमें विरुद्ध मत है वो भी मत हो गया और जिसमें संप्रति उभय समान मत वाले है उसका संप्रतिपुनः दृष्टांत कहते हैं तो ये दृष्टांत हो गया यहाँ सुक्तिरूप्य अथवा ये स्वप्न जैसे वो मिथ्या है इसी प्रकार की व्यावहारिक ये भी मिथ्या ही है अतः इस अतः स्थिति एवं स्थिते न द्वैतेन अद्वैत द्वैते, से विरोध शक्य सक्य शक्यशंक में समास समासन अद्वैत विरोध पहले दे दिया न न द्वैतेन अद्वैत विरोध तो सक्य शक्यस में कैसा कहेंगे सक्य सक्या योध से तो अथवा ये अनुसूचित चलेगा तो जिसका शंका नहीं किया जा सकता है विरोध है ऐसा शंका भी न संभवती थे थे श्लोक प्रतिषेध्यम प्रश्न करोति। श्लोक के द्वारा प्रतिषेध करेंगे विरोध का प्रतिषेध करेंगे विरोध नहीं है कहेंगे तो श्लोक प्रतिषेध्यम श्लोक है न प्रतिषेध्यम प्रतिषेध्यम हो गया विरोध विरोध नहीं है इसका प्रतिषेध करेंगे इस विरोध विषय का प्रश्न पहले दिखाते हैं भाष्य में केतुना तेर न विरोध्यते उच्यते किस कारण से उनके साथ विरोध अद्वैत का नहीं होता है इति ये उच्यते टीका में श्लोकाक्षरा अर्थम आचक्षाणों हेतुम आह श्लोकाक्षरा अर्थम आचक्षाण आचक्षाण क्लो श्लोकाक्षरा अर्थम आचक्षाण हेतुम आह भाष्य आचक्षण श्लोकाक्षरा अर्थम आचक्षण श्लोकाक्षरों का अर्थ को कहने वाले भाष्यकार हेतुम आह अभी हेतु को कहते हैं अर्थात विरोध क्यों नहीं होता है इसके लिए हेतु को कहते हैं उच्य थे भाष्य में आ गए अद्वैतम परमाथ अद्वैत ही परमार्थ है ही का अर्थ यस्मत ही का अन्वय पहले चला जाएगा द्वैतम यस् अद्वैत परर्थ हो गया ना श्लोक में जो शब्द है उसका लेकर के व्याख्यान करते हैं अद्वैतम पर आगे ही द्वैतम कामतम काम तस्वैत भेद तदेद श्लोक में तेद तद्भेद का हो गया तस्य तस्द का अद्वैत भेद तो तवैत से भेदस्तद तद्भेद तो यहाँ व्याख्येय पद हो गया तद उसको बाद में कहा और व्याख्यान हो गया तस्य अद्वैतस्य भेद तद्भेद यहाँ तद्भेद व्याख्यय है साधारणतः तो व्याख्य पद को पहले कहते हैं व्याख्यान बाद में कहते हैं कहीं कहीं विपरीत भी, भी करते हैं तो इसलिए ये जो द्वैत हो गया अद्वैत का भेद अद्वैत का भेद का और स्पष्ट करते हैं तस्य कार्य अद्वैत का कार्य ही है ये द्वैत कार्य कहेंगे तो फिर अद्वैत कारण हो जाएगा कारण हो जाएगा तो विकारी हो जाएगा कहते हैं परिणामी कारण नहीं है विवर्त कारण विवर्त कारण अर्थात खाली लिखिता है ठीक हमें पाठ संशोधन करना है द्वैत अद्वैत कार्यत्वे प्रमाणम आह प्रमाणम है प्रमाण है ना प्रमाण है प्रमाण प्रमाण है प्रमान। अच्छा ठीक द्वैत अद्वैत कार्यत्वे प्रमाण आह एकम एवं भाष्य में एकम एव अद्वितीय इसलिए जो द्वैत है वो अद्वैत का कार्य है क्योंकि द्वैत भी अगर परमार्थ होगा फिर एकम एव अद्वितीय ये कैसे संभव होगा इसलिए अद्वैत जो है द्वैत जो है वो परमार्थ नहीं है अद्वैत का कार्य है भाष्य में आगे तत तेजो असृजत इति तत तत् तत्थात वो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित जो सद पहले था तत तेजो असृजत ये कौन सा उपनिषद हो जाएगा चांदोज तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित षठ अध्याय का है ये तत्तेजो असृजत है में यहाँ थोड़ा पाठ संशोधन करना है श्रुतिमाच ही श्रुति प्राण्यादत अद्वैतकार्यवग कारण सषेधा तत्सत्यंवधारणा न अवैतर्शन द्वैतर्शन विरुद्ध इतने हेतु दे दिया चार हेतु दे दिया श्रुति प्रामाण्यात अद्वैत कार्यत्व अवगमान श्रुति प्रमाण है कि जो द्वैत है वो अद्वैत का कार्य है श्रुति प्रामाण्य से ही जाना जाता है कि द्वैत अद्वैत का कार्य है अवगमत ऐसे ज्ञान होता है कौन सा श्रुति कहते हैं तथ्य जो असरी जाता तो द्वैत जो था ब्रह्म सत्पद सतपद का लक्ष्यार्थ उसी से ही माया सबलित ब्रह्म से फिर आगे तेज की सृष्टि होगी आगे कार्य से कारणात् भेदे सत्व निषेधात जो कार्य है वो कारण से भेद होकर के भिन्न हो करके उसका सत्व नहीं रहेगा कार्य जो है कारण को निकाल लेंगे सब मिट्टी को निकाल लेंगे घट रूप का कार्य फिर रहेगा नहीं, नहीं रहेगा इसलिए कार्य से कारणात् भेदे सत्व निषेधात् सत्वनिषेधात् नव टिप्पणी अच्छा बोलो कहें तो इसके लिए कहते हैं यहाँ तो हाँ वो तो उसके बोलते हैं तो यहाँ सौम्य एके मृत्पिंडेन सर्व मृणम त सियाचारंभ विकारो नाम इति तो सत्य कहते हैं कि इति मृत्ति सत्यं मृद का जितना कार्य है शब्द वाचारम्भम तो वाचारम्भम तृतीय वाणी का आरम्भ के लिए तो तृतीया तृतीया है तो केवल शब्द प्रयोग करने के लिए एक निमित्त बनता है मिट्टी अगर पिंड रूप से है हम घटो ऐसे शब्द प्रयोग नहीं कर पाएंगे उसी में एक नाम रूप दे देंगे तो एक अलग शब्द व्यवहार हो जाएगा इसे शब्द व्यवहार का केवल निमित्त है ये कार्य बाकी तो कारण ही सत्यम अभी से कारणात् भेदे न सत्व निषेधात्थ कार्य जो है कारण से भिन्न होकर के उसका सत्व स्थिति नहीं रहेगा क्योंकि कार्य में जो सत्ता और स्फूर्ति स्फूर्ति अर्थात तो कार्य है ऐसे प्रतीति हो रही और कार्य विद्यमान होना और पता चलना इसको कहते हैं सत्ता और स्फूर्ति ये कार्य में जो सत्ता और स्फूर्ति ये कारण का ही है तो कारण के बिना उसका सत्तास्पूर्ति नहीं है तो कहेंगे कारण के बिना कार्य का सत्तास्फूर्ति नहीं है ऐसे कारण का भी वो भी मिथ्या हो इस प्रकार संदेह होने से आगे कहते हैं तत्सत्यम तो तो इति अवधारणाथ जो कारण है वो तो सत्य है उसके ऊपर निप्पणी लिख दिए कार्य वो तो अपनी अनु पूर्व पक्षी कहेगा कार्य जैसे मिथ्या हो गया कारण भी ऐसे मिथ्या हो इति तो आह तत्सत्यम तो इसलिए कारण ये मिथ्या नहीं है टीका में कहा तत्सत्यम इति अवधारणा तत्सत्यम कारण तो सत्य होता है मृत्का इतव सत्यम ऐसे कहा गया इसलिए न अद्वैत दर्शनम द्वैत दर्शन न विरुद्धम अद्वैत दर्शन द्वैत दर्शन के साथ विरोध नहीं होगा क्योंकि द्वैत तो विवर्त है कल्पित मात्र है अध्यस्थ के साथ अधिष्ठान का विरोध नहीं होता है ठीक है मैं आगे अद्वैत दर्शनम द्वैत दर्शन अविरुद्धम युक्तिम आह अद्वैत दर्शनम दर्शने द्वैत दर्शन ही अद्वैत दर्शन में एक वचन है और द्वैत दर्शन ही इसमें बहुवचन है इसके साथ अविरुद्ध है युक्ति आह ये तो श्रुति प्रमाण से कह दें अभियुक्ति भी देते हैं भाष्य में उपपत्त्य द्वितीय पंक्ति के अंत में है उपपत्ति अर्थात इसमें तर्क भी है युक्ति भी है आगे टिका में ताम एव उपपत्ति संक्षिप्य दर्शयती ये उपपत्ति को संक्षेप करके दिखाते हैं अर्थात कम से उपपत्ति को दिखाते हैं उपपत्ति तर्क युक्ति जो कारण से वो नहीं दिया मतलब कार्य ये ये कारण से होता होता है है अगर कारण से अभिन्न होगा तब तो कार्य कुछ वास्तव पदार्थ नहीं हो पाएगा वास्तव पदार्थ तो होगा तो अभिन्न कैसे होगा तो है तो ये जो परिणाम अगर परिणाम मानेंगे जैसे संख्य लोग कहते हैं परिणाम मानने से हाँ यहाँ क्या है सांख्यो और के बीच में जो विरोध होता है असत््यवादी या सत्कार्यवादी नयायी के लोग सांख्यों को ये दोष देते हैं अगर परिणामी है तब अर्थात पहले सांख्य लोग कहेंगे घटो पहले मिट्टी में था नया कहेंगे घटो पहले मिट्टी में था तो ये कार्य करो तो क्यों नहीं दिखता है सांख्य लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति नहीं हुआ था पहले घटा था किन्तु उसका अभिव्यक्ति नहीं हुआ था तो अगर अभिव्यक्ति भी पहले था ये फिर कुलाल क्या करेगा कुलाल दंड चक्र लेकर के करता है ये अभिव्यक्ति करवा देता है जैसे पत्थर में वो मूर्ति पहले था जो स्थापति होता है वो क्या करता है जितना आवरण अंश हटा दिया मूर्ति दिख गया है मूर्ति पहले था अभी वेदांति उसको वहां पूछते हैं आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति कर दिया ये अभिव्यक्ति पहले था नहीं था अभिव्यक्ति भी था अभिव्यक्ति भी पहले था तो ये क्या कर दिया फिर कुछ नहीं किया तो आगे और नहीं रहेगा ना अगर मानेंगे तो अनवस्था चलेगा इसलिए अभिव्यक्ति भी पहले क्योंकि अभिव्यक्ति वो कुछ एक पदार्थ मानेंगे अगर वो सत्कार्यवादी होंगे अभिव्यक्ति को भी पहले रहना पड़ेगा तो फिर वैदांक्ति नहीं था अभिव्यक्ति नहीं था तो अभिव्यक्ति नहीं था तो पहले था कैसे कहेंगे सत्कार्य कैसे होगा सांखे वालों का सब पहले था अभिव्यक्ति तो वेदांती उनको उनका विवाद में अंतिम में वेदांती कहेगा ये अभिव्यक्ति क्या चीज है तो फिर इसलिए वो, वे, वो वेदांती को पूछेगा आप लोग भी तो कहते हैं ना कार्य कारण रूप से था बोल करके वेदांती कहेगा हम कहते हैं कार्य कारण रूप से था किन्तु ये जो कार्य फिर आया भी कहते हैं अनिर्वचनीय उनका अनिर्वचन नहीं, नहीं है ये दोनों में अंतर आ जाता है कहते हैं कारण क्या कार्य क्या है विचार करने से वो कुछ टिकेगा नहीं इसलिए भी वर्त मानना पड़ेगा परिणाम नहीं होगा ये विचार ये ये तो सांख्य में नहीं है ये शायद की इत्यादि कहीं नृदारण्य का शुरुआत में ये भाष्यकार इसको उठाए हैं उठा करके इसका तामे वह उपपत्तिम संक्षिप्य दर्शेती और प्रश्न उपनिषद का अंतिम में देखेंगे भाष्यकार वहां सांख्य का खंडन किए हैं तो वहां भी कोई एक एक पेज होगा तो अंतिम में बौद्धों का तो वहां बहुत ज़्यादा खंडन आया है कर तो उसके ऊपर बहुत लंबा कह दें टीका इतना थोड़ा वहां ये है क्लिष्ट लग सकता है किन्ष्य देख सकते हैं सरल है वहाँ सांख्यों का खंडन किए हैं शायद वहाँ ये बात भी कहें अभिव्यक्ति ये क्या चीज़ है से की है और कोई वैसे मतलब मूल बाद में आया वैसे चे चे पहले वो दोनों एक ही है, वो वो तो है भाष्य में अच्छा ठीक है मैं तामे वो उपपत्ति में संक्षिप्य दर्शयति उपपत्ति को संक्षिप्त करके दिखाते हैं भाष्य में स्वचित्त स्पंदना अभाव समाधो मूर्छायाम सुसुप्त उ अभावात् वेदांति तो ये एक तर्क देता है ये विवर्त क्यों है कहते हैं स्वचित्त स्पंदन अभाव चित्त का स्पंदन अगर नहीं है कहाँ कहते समाधि और मूर्छा में सु सुसुप्ति में ये तीनों अवस्था में कार्य नहीं है तो कार्य नहीं है तो, तो फिर जब जागृत स्वप्न में आ जाता है फिर ये जो कार्य आ जाता है ये कुछ बिना किए हो आ जाता है तो इसलिए अर्थात ये परिणामवादन नहीं होकर के अर्थात ये विवर्तवादन मानना पड़ेगा अज्ञान से आया ज्ञान से चला गया यहाँ ये जहाँ घटेगा उसको विवर्तवादक कहा जाएगा जैसे रज्जु सर्प तब तो सिद्धांती ये बात कहेगा ये आगे एक श्लोक आएगा मनोदृश्यम द्वैतम यचराचरम मनसो यमनी द्वैतम नवो प्रसिद्ध श्लोक है बहुत उदाहरण दिया जाता है मनो दृश्यम इदम द्वैतम मन चला तो द्वैत आया और मनसोमनी भावे द्वैतम नैव उपलब्ध थे ये अर्थात तो मन चलते चलते इतना संस्कार बना लिया इतना सत्य तो बुद्धि दृढ़ कर लिया कि इसको सत्य ही मानता है कि मन चलने से ही दिखता है मनो नहीं चलने से नहीं दिखता है ये तब तक बोध नहीं होगा जब मनो बहुत ज्यादा बंद नहीं होगा मन बंद है और हम है ये जब बहुत दृढ़ संस्कार होगा तब धीरे धीरे ग्रहण होगा हाँ ये मन चलने से ये दिखता है ये नहीं चलने से नहीं दिखता है ये हम कैसे उसका थोड़ा एक्स्ट्रा अर्थात तो हम छोटा में उसको घटा सकते हैं अपना मतलब अनुभव में आप लोग ला सकते हैं कुछ चीज़ को हम सब सोचते तो अच्छा है तो ये तो किंतु अच्छा नहीं है ये पदार्थ हमारे लिए अनुकूल है ये अनुकूल नहीं है उसके ऊपर लगाएंगे ऐसा क्यों सोचता है मानो ये अनुकूल है ये अनुकूल नहीं है इसको हटा आप 10-20 दिन उसके ऊपर उद्यम करेंगे फिर मन और कहेगा ये अनुकूल है ये अनुकूल नहीं है ऐसे नहीं कहेगा ऐसे बहुत दिन हो जाएगा और मन इसको अनुकूल इसको प्रतिकूल ऐसा नहीं कहेगा फिर आगे देखेंगे कभी एक दिन आ जाएगा वो ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है उस दिन आप कहेंगे ये तो खाली मन सोचता है क्यों इतना दिन जो अनुकूल प्रतिकूल रहित तो विचार अवस्था मन रहा मन का संस्कार हो गया कि विचार रहित तो अवस्था में रहने का तब जब कभी वो फिर आ जाएगा तब तो कहेगा ये तो खाली मन सोचता है ये बेकार है ये बात ऐसे ही कहेगा इसी प्रकार की हमारा मन जब बहुत ज्यादा ये द्वैत तो रहित तो होकर रहेगा तब तो फिर ये द्वैत तो आने से कहेगा ये तो खाली मन चलने से होता है नहीं तो नहीं होता है इसलिए महापुरुष लोगों को वचन हम सुने कहते हैं कि अभी तो मन को बंद करने के लिए उद्यम करना पड़ता है हो सकता है कि आगे समय आएगा मन को चलाने के लिए उद्यम करना पड़ेगा इतना ज्यादा बंद होगा <laughs> तो इतना शांत तो हो जाएगा कि लोग आकर कुछ पूछेंगे कुछ बात करेंगे कहेंगे वो चलेगा नहीं आपको उद्यम करना पड़ेगा तो ये सब <laughs> स्व चित्त स्पंदना भाव चित्त का स्पंदन जब नहीं होता है तो ये सब द्वित का अभाव है भाष्य मैं अतः तदेद उच्यते द्वैतम इसलिए अद्वैत का भेद द्वैत है अतः टीका में टिप्पणी दे दी अतः अर्थात अद्वैत से द्वैत पूर्व वृत्ति द्वैत होने से पहले अद्वैत का रहना पड़ेगा तो अद्वैत रहेगा तो भी मैं कबल था फिर इससे यह द्वैत होता है टीका में सुषुत्यादवस्थ स्वकीयचिस्पंदा स्पंदना मिथ्याज्ञानोपर में सति द्वैतर्शनभावैतम सिद्धम सुसुप्तियादी तो अवस्था भाष्य में अद्वैतः सुषुप्ति आदि, आदि कहने से के सधिमूर्छा य में स्वीयचिस्पंदे अपना चित्त का स्पंदन नहीं हुआ तो मिथ्या ज्ञान ऊपर में मिथ्या ज्ञान मिथ्या तो ज्ञान और अर्थात अद्वैत ये ऊपर में मिथ्या ज्ञान कार्य अज्ञान कारण अज्ञान से मिथ्या ज्ञान होगा तो वहाँ अज्ञान तो रहता है कितु मिथ्या ज्ञान नहीं रहा समाधि में अज्ञान नहीं रहेगा मिथ्या ज्ञान ऊपर में सती द्वैत दर्शन अभाव अद्वैतम सिद्धम दर्शन नहीं अद्वैत में सिद्ध ततच स्वप्नव जागृद्भेदत्तिदर्शनावत अद्वैतकार्यमच तत तत्प्रतिभाषेध्यते यहाँ अनुमान दिया गया। ततच स्वप्नव जागृतभेद उत्पत्तिदर्शना ना द्वैतम अद्वैत कार्यम ये द्वैतम अद्वैत कार्यम ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य इसमें पक्ष क्या होगा द्वैतम और साध्य हो जाएगा अद्वैत तो, कार्य तम और, तो, और हेतु दे दिया बीच में ना न तो दृष्टांत जागृत भेदा नाम उत्पत्ति दर्शनार तो जाग्रत भेदा मतलब भेदान उत्पत्ति दर्शनार्थ क्योंकि दृष्टान्त यह स्वप्न तो अगर जागृत भेदानाम उत्पत्ति दर्शना हेतु लेंगे तो ये दृष्टांत में नहीं घटेगा इसलिए खाली देंगे कि भेदानाम उत्पत्ति दर्शनात इतना हो जाएगा हेतु तभी तो दृष्टांत हो गया स्वप्न स्वप्न में भेदानाम उत्पत्ति दर्शनात तो स्वप्न में स्वप्न में भेद दिखते हैं और उसका उत्पत्ति होता है भेदानाम उत्पत्ति दर्शनात्लिए ये अद्वैत का कार्य होगा क्योंकि स्वप्नों देखने से पहले सुसुप्ति था सुसुप्ति में कुछ ये नहीं था भेद नहीं थे तो आगे उत्पत्ति हो गया भेदान उत्पत्ति दर्शनार्थ इसलिए स्वप्नों में अद्वैत का कार्य रहेगा और भेदानाम उत्पत्ति दर्शनात् हेतु रहा भेदानाम उत्पत्ति दर्शनात् अद्वैत कार्य तुम रहा तो रहने से इसी प्रकार की जागृत में भी तो ये जो द्वैत दिखते हैं ये द्वैत में भी भेदान उत्पत्ति दर्शनाथ ये भी उत्पत्ति होते हैं दिखता है इसलिए ये भी द्वैत का कार्य होगा ये अनुमान दे दिया इधर और आगे कहते हैं न च कारणम तत्कार्य तो प्रतिभाशील विरुद्ध थे जो कारण है मृद उसका कार्य हो गया घट। घट अगर दिखेगा तो मृद का विरोध होगा नहीं होगा न कारण कारण मृद तत्कारटकाश से मृद का विरोध नहीं होगा कार्यचारंभणमात्र कारण अतिरे अभावात्थ कार्य जो कार्य है हे वाचारंभण मे वाचा आरंभ वाचा काृतीय षष्ठी अर्थ मेंणिका आरंभ आरंभ मे कर्म लुट्वाही आरभ्य अनेननेरंभ शब्द इसके द्वारा आरंभ होता है हैचारंभम मात्र अर्थात शब्द का आलम्बन मात्र है पदार्थ कुछ नहीं है इसलिए कारण अतिरेके अभावत् जो कार्य है वो कारण अतिरेके अतिरेकन अभावे न। कारण अभावे न अभात कार्य नहीं रहेगा तेसाम इत्यादि भागंग विभजते तो श्लोक में जो उत्तराधुआ तेष्याम उभयथा द्वैतम इसका विवाह करके भाष्यकार बताते हैं द्वैती नाम अतभेद उच्यता हाँ अतस्तभेद उच्यतेवैतम अद्वैत का भेद द्वैत हुआ भाष्य में आगे नाम द्वैती पर अर्थत उभयथ द्वैतमेंव उनका पर अर्थ भी द्वैत है, है सब उनका द्वैत ही होता है टीका में परमता अद्वैत विरोधम आशंक्य परमार्थ द्वैत के द्वारा अद्वैत का विरोध होगा ये जो द्वैतवादी लोग हैं उनका परमार्थ द्वैत है के साथ अद्वैत का विरोध आसंख्य द्विध व्यवहारे अभी विमत सेवैतवाद्रतिपन्नब मिथ्या मिथ्यातो सिद्धे नरोध अद्वैत मनुमान आस आह यह अनु अनुमान आ गया द्विधा द्विध व्यवहारे अभी विमतवाद संप्रतिपन्नवत मिथ्यात्सिद्धे तो विमत दैत पक्ष और हेतु हो गया, हो गया? द्वेट। द्वेट त्वाद। द्वेट त्वाद। तो दैतवाद विमत उसमें द्वैतत्व तो रहेगा रहेगा हेतु रह गया और आगे दृष्टांत तो दे दिया संप्रतिपन्न अभी विमत द्वैत तो से व्यावहारिकों ले लीजिए और सम्प्रतिपन्न कहकर के कि किसको दृष्टांत तो बना लेंगे अगर व्यावहारिकों को पक्ष बनाएंगे तो दृष्टांत तो? जो प्रतिभाषी हो जाएंगे सर तो द्वैतस्य से द्वैत से द्वैतता संप्रति पन्नवत जो प्रातिभाषी हो जाएंगे स्वप्न सूत्र तो इत्यादि तो इसलिए मिथ्यात्व तो सिद्धे साध्य हो गया मिथ्यात्व तो इसलिए विमत द्वैत में भी मिथ्यात्व तो रह जाएगा क्यों द्वैतत्व हेतु हो गया जो द्वैत होगा वो मिथ्या होगा मिथ्या तो ते नेन विरोधो अद्वैत से इसलिए अद्वैत का विरोध उसके साथ नहीं होगा ये मनवान इस प्रकार के मानने वाले सन् आह भाष्यकार कहते हैं भाष्य में यदि च्रांता द्वैतृषिस्माक अद्वैतदृष्टिर्भ्रांता तेनाली हेतु न अस्मत् नरुध्य तैयार यदि चिंता य यहाँ यदि अर्थात तो यथ तेसाम भ्रांता नाम द्वै द्वैत द्वैत दृष्टि वो सब भ्रांत है उनका द्वैत दृष्टि और अस्माकम अद्वैत दृष्टि हम लोग कौन है अभ्रांताना हम लोग तत्व तो तो को ठीक जानते हैं तेन यही हेतु से क्योंकि वो लोग भ्रांत है हम लोग अभ्रांत है ये दोनों में विवाद होगा आप किसी पदार्थ को ठीक जानते हैं किंतु किसी का दुराग्रह है वो कहेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा तो आप क्या जाएंगे फिर उसके साथ विवाद करने के लिए कहेंगे ठीक है उसको भी पता नहीं वो जिसमें देख लेगा जाकर के वहाँ और कभी नीलकंठ भगवान गया नहीं कहेगा नीलकंठ भगवान तो केदारनाथ भगवान जैसा बहुत बड़ा विग्रह है कहेगा भाई ऐसा नहीं है छोटा विग्रह है वहाँ कहेगा ना ना वो इतना प्रसिद्ध है लाखों लोग जाते हैं तो इसी प्रकार की अभ्रांत न तेन तेन अर्थात तीन नंबर टिप्पणी दिए तेन द्वैत से भ्रांतिमूलक भ्रांतिमूलकों के साथ अभ्रांत का ये क्या विवाद होगा भाष्य में तेन अयम अयम हेतु न तेन अयम हेतुना अस्मत्पक्षों न विरुद्यते ही तेन हेतु न अयम अस्मत्पक्ष इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा तेना हेतु हेतुनाथ त्रात मतलब त्रातर्शन तो अस्मत्पक्ष अभ्रांतर्शन न तैयते इंद्रो माया पुरुप यीये न तो तत्तीय अस्थते इंद्र परमात्मा मी बहुवचन करते हैं माया तो एक कहते हैं माया भी कहते हैं कि माया का नानाशक्ति है अचिन्त शक्ति नापा है माया तीन गुणों भी है इस प्रकार लेकर के माया भी कहा जाता है तो ये कार्य को देख करके नाना शक्ति है नाना प्रकार के कार्य को देख करके माया में नाना शक्ति पांच नंबर टिप्पणी दिया माया भी उपाधि भी उपाधि के चलते पूर्व रूप पूर्व रूप नाना रूप बहु रूप ई अतः ई अतः प्रति दिखता है वही परमात्मा ही माया शक्ति के बल से नाना रूप होकर के दिखते हैं वास्तव तो न तू तो द्वितीय अस्ति वो वास्तविक वो तो द्वितीय नहीं है अस्मात्मी वास्तव कोई द्वितीय नहीं है कि जिससे भय होगा न तू तो द्वितीय अस्ति यस्मात विभेमी ये शायद छांदो्य का भूमा भूमा का अंतिम में ना ना ना। ये शायद हिरण्य का उत्पत्ति में बृहदारण्य में प्रथम अखंड में आएगा तो हिरो गर्भ उत्पत्ति होने के बाद उनको भय हो गया फिर आगे वो चिंता करते हैं कि कोई को द्वितीय तो नहीं है कस्मानी तो इस न तो द्वितीय अस्ती होगा सूते हैं टीका में भ्रांति मूल द्वैत दर्शन अद्वैत दर्शनम प्रमाण मूलम अविरुद्धम एक दृष्टानतेन उपादय भ्रांति मूल अद्वैत दर्शन उसके द्वारा बहुत सारे हैं इसलिए भ्रांति मूल द्वैत दर्शन ही बहुवचन कहते हैं अद्वैत दर्शन हैं एक है तमाण तो मूलम अविरुद्धम जो अद्वैत दर्शन हो गया वो प्रमाण मूलम इसलिए अविरुद्धमिति ये तृष्टानते न उपाद दृष्टांत उप तो दे करके उपादन उप करते हैं द्वैत दर्शन में बहुवचन अद्वैत दर्शन में एक है ये तैतरे तो उपनिषद भाष्यकार एक जाग में कहते हैं आप लोग ऐसा ऐसा कहते हैं हम किंतु तो ऐसा कहते हैं अभी हम आपके साथ विवाद करेंगे ऐसा पूरा शब्द कहते हैं तो ये विवादम करिष्याम ऐसा कुछ बिल्कुल शब्द कहते हैं शास्त्रार्थ करिष्याम ऐसा कुछ कहते हैं और जैस्यामी जैस्या एक वजन कहते हैं भाई से दारो अरे तो कैसे आप जीत जाएँगे वो कहते हैं कि आप लोग बहुत हैं और हम एक हैं यही प्रमाण है कि हमें हम बल हैं नहीं तो आप लोग इतने मिलकर के हमारा विपक्ष नहीं करते तो वहाँ कहते भाष्यकार इस प्रकार की के वचन कहना एकदम वहां पढ़ेंगे वो बात लगेगा कि एकदम तैयार है फिर आगे तो ये अर्थात ब्रह्मानंद बली में ही है जहाँ वो द्वैत तो का खंडन करते हैं तो एकदम इस प्रकार के है मैं आगे यथा इसके लिए भाष्यकार एक दृष्टान्त तो देते हैं कहते द्वैतों के साथ हम विवाद करने के लिए नहीं जाते हमारा साथ कोई विवाद नहीं है जैसा यथा मत्त गजारूढ़ मत्त गजारूढ़ ये प्रथमांत है उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रति आगे गजारूढ़ो अहम माम प्रति इति वाह यति तो कोई मस्तिष्क विकृत वाला भूमिष्ठ जमीन में खड़ा हुआ है उसके प्रति मत्त गजारूढ़ अर्थात तो एक बलवान हाथी के ऊपर बैठा हुआ जो राजा वो राजा वो जो भूमिष्ठ उन्मत्त वो क्या कहता है गजारूढ़ो अहम बाह्य माम प्रति इति ब्रुवाणम ऐसे वो कहता है वो सब द्वितीय है जो भूमिष्ठम है उन्मत्तम है ब्रुवाणम है वो सब द्वितीय है और प्रथमा हो गया मत्त गजारूढ़ और वो जो द्वितिया है भ्रुवाणम उस क्या कहता है उसके लिए दे दिया गजारूढ़ो अहम बाह य इतने को नहीं तो आप थोड़ा इन्वर्टेड में ले सकते हैं नहीं तो पंक्ति थोड़ा आगे कठिन हो जाता है घटाना जो उन्मत्त पागल व्यक्ति जमीन में खड़ा है वो मत्त गजारूढ़ राजा को कहता है कि गजारूढ़ो अहम वो पागल कहता है मैं हाथी के ऊपर बैठा हूँ आप मेरे ऊपर हाथी लाओ तो इस प्रकार की वो कहता है गजारुड़ो अहम वाह माम प्रति आपका हाथी को आप मेरे को तरफ चलाओ इस प्रकार कहता है इति ब्रुवाणम ऐसे कहता है अर्थात गजारुड़ो हम वाह माम प्रति इतना वो वाक्य कहता है इति ब्रुवाणम तो अपी ऐसा कहने पर भी तम प्रति न वाहयति तम प्रति अर्थात भूमिष्ठ उन्मत्तम प्रति न वाहयति का करता हो गया राजा जो मत हजारूढ़ है वो उसके प्रति हाथी नहीं चलाता है क्यों अविरोध बुद्धिया तो ये राजा का ये मतलब विकृत मस्तिष्क व्यक्ति के प्रति कोई विरोध है राजा का नहीं, नहीं है अविरोध बुद्धिया कोई विरोध नहीं है इसी प्रकार के द्वैत लोग जितना आपस में विवाद करके अद्वैत के पास आने से भी अद्वैतवादी कहेगा हमारा कोई विवाद नहीं है तो सब कल्पित राज्य में ये विवाद है अविरोधबुद्धिया तदवत् दृष्टांत हो गया जैसा ऐसे टीका में पूरा पृष्ठ में कार्य द्वैता कार्यकारणतोतावैतोर अविरोधे सिद्धे फलित आह कार्यभूत अद्वैत यथा संख्या है संख्या है कार्य हो गया द्वैत कारण हो गया अद्वैत इनका अविरोधे सिद्धे इनका अविरोध है कोई विरोध नहीं है सिद्धे फलितम आह इसका फल क्या हुआ भाष्य में आगे पृष्ठा में कहते हैं ततः तो तो परमार्थतो तो आत्मा एव द्विती इसलिए परमार्थ तो वस्तु तो क्या है तो ब्रह्मविद न ब्रह्मविद आत्मा एव द्वितीम द्वैतों का स्वरूप ही ब्रह्म है तो अपना स्वरूप के साथ कोई कैसे विवाद करेगा सारे द्वैतियों का स्वरूप अर्थात उनका जो जी मतलब उपाधि रहित स्वरूप है वो तो ब्रह्म ही है वो ब्रह्मविद ही है इसलिए ततः परमार्थो द्वैती नाम आत्मा एवं ब्रह्मविद इस प्रकार की वाक्य का उन्वय हो जाएगा टीका टीका में पूर्व पृष्ठा में अद्वैतींक द्वैतीना चातवपक्षचना तो द्वैतपक्षेअतक्षो विरुद्ध नवती फलित उपसैतीपक्षचना स्व स्व प्रति प्रतिश हो जाएगा अर्थ अपना अपना ऐसा प्रत्येक तो वह हो जाएगा प्रतिव और तत्र भव ठक प्रात्युषिकत्य हो जाएगा तो अर्थात तो प्रत, प्रत्येक पक्ष प्रात्युष्ठिक अर्थात प्रत्येक अपना अपना मत उसका परियालोचना करने से पक्षेर द्वैतपक्षेर अद्वैतपक्ष विरुद्धो न भवति नवती द्वैतपक्ष के द्वारा अद्वैतपक्ष विरुद्धो न भवति विरुद्ध नहीं होता है इसलिए फलितम उपसंग तेन भाष्य में ते न अयम हेतुना तेना का तो अर्थ अयम हेतुना अयम हेतुना अर्थात तो उनका मत भ्रांति आधारित तो है हमारा मत अभ्रांत दर्शन है इसलिए अस्मत् पक्ष न विरुद्धे ते ही हमारा पक्ष उनके द्वारा विरुद्ध नहीं होता है कल्पित और अकल्पित में अध्यस्थ अधिष्ठान में कभी विरोध नहीं होता है ये श्लोक उच्चारण करेंगे अच्छा तो अभी दर्शन का विषय द्वैत और वेदांत तो दर्शन का विषय अद्वैत विषय लेकर के भी कोई विवाद नहीं है अलग अलग सत्ता का कथन करते हैं आगे पूर्व पक्ष कहते हैं आपने कह दिए जो द्वैत है अद्वैत का कार्य है जो मिट्टी का कार्य होगा वो सुवर्ण हो जाएगा या mm -hmm. नहीं होगा तो जो अद्वैत का कार्य है तो अद्वैत परमार्थ है उसका जो कार्य होगा वो मिथ्या कैसे हो जाएगा वही परमार्थ होना चाहिए ये पूर्व पक्षी का आगे तर्क है अद्वैतम एव द्वैतात्मना परिणाम छेद द्वैतम अभी तात्विक सद इति आशंका अद्वैत तात्विक है तो द्वैत उसका परिणाम होने से तो द्वैत भी तात्विक हो जाएगा तो पूर्व पक्ष यहाँ परिणाम मान करके कह रहा है उसका परिणाम है तो भी को हो जाएगा सिद्धांत कहता है श्लोक में नान्यथा मिद्य कथं कथन तत्त्व तो भिद्यम्य अमृत व्रजत प्रजे एतत बीच में ना, एतत अजम मायया ही एतत अजम एक अज मयया न अन्यथा कथन भिदे न अन्यथा कथन अयम न अजम न अन्यथा ही भिथ कथन तत्व तो अमृतमर्त्यता ब्रजत एक अजम अजम अजम्वित ब्रह्म जो अद्दीय ब्रह्म ही ब्रह्म मयया ही, ही माया से ही भिदे न अन्यथा कथन चल माया को आश्रय नहीं करने से कोई सृष्टि नहीं हो पाएगा भेद नहीं हो पाएगा माया है तभी भेद तभी नाना तो आ गया फिर किसी जगह में क्या आसक्ति किसी जगह में विरक्ति फिर इसको छोड़ो इसको ग्रहण करो ये सब चलेगा और सिद्धांत कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं मानेंगे इसको कहते हैं कि विपक्ष दंड प्रहार अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा तत्व तो विद्यमान अगर मानेंगे तो ये सब पदार्थ तत्व से वास्तव विद्य मतलब अलग मानेंगे जीव वास्तव ब्रह्म से भिन्न मानेंगे तो अमृतम अमृत मर्त्यताम्रजित जीव जो अमृत है उससे अगर अलग हो गया तो जो अमृत से अभी तत्व तो भिन्न हो गया तो वो अमृत और नहीं होगा क्योंकि तत्व तो भिन्न तो होने से कहते हैं कि वो मर्त्य हो गया अमृत से जो तत्व तो भिन्न हो जाएगा मर्त्य हो जाएगा आत्मा से जो तत्व तो भिन्न होगा वो क्या, तो हो, वो है है? वो क्या हो जाएगा आत्मा आत्मा से से जो तो तो भिन्न होगा वो वो वो रहेगा क्या हो हो हो हो जाएगा? जाएगा तो जाएगा अनात्मा अनात्मा जाने से वो फिर मरणशील इसलिए तत्व तो कुछ भिन्न नहीं है टीका में विवर्तवा तो होने से परमार्थ हो जाएगा हो सत्य हो जाएगा सिद्धांत कहता है, कि ये जो है ये कोई तत्व तो भिन्न नहीं है है कि कार्य तत्व तो भिन्न हो जाता है अलग कुछ हो जाता है तो हो जाने से जैसे परिणामवाद का दृष्टान्त देते हैं जैसे दुग्ध दधि बन गया तो बन जाएगा सिद्धांत क्या दुग्ध दधि बन गया परिणाम हो गया तो कहेंगे अभी फिर वो दधी और दूध नहीं बन पाएगा तो फिर तो वो जो मर्ता अमृत था वो मर्त्यता को प्राप्त करेगा माया को तो लेकर के अगर होगा तो फिर विवर्त के मतलब दिखता है तो जब रज्जु सर्प रूप से दिखेगा तो रज्जू का जो व्यवहारिकत्व तो नाश हो जाएगा नहीं होगा तो इसलिए जो सर्प दिखता है वो कोई तात्विक को परिणाम नहीं है व्यावहारिक परिणाम नहीं है अगर व्यावहारिक परिणाम कुछ हो जाएगा फिर वो जो कारण है वो नहीं रह पाएगा और अर्थात तो पुनर वो पुनर्फिर वो अवस्था में नहीं आ पाएगा इसलिए सांख्य जो परिणाम वादक कहते हैं तो वो भी उनको भी मानना पड़ता है कि ये कोई तात्विक को परिणाम नहीं हो जाता है अर्थात तो अतात्विक परिणाम होता है तो तात्विक परिणाम होता है वेदांतल यही कहते हैं ये अनिर्वचन है अर्थात तो हो जाता है फिर बंद हो जाता है फिर वही रूप से आ जाता है तो इसलिए कोई तात्विक को परिणाम नहीं है उनमें खाली इतना ही और ये भेद भी है कि वो लोग वो प्रकृति को नित्य मानते हैं ये उनका और एक भेद है, है अच्छा ठीक पूर्वार्ध व्याप्रत अच्छा समय हुआ ओ पूर्णम पूर्णमीद पूर्ण पूर्णम दश्यते पूर्णज पूर्णमाता